चतुह सप्तोत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे ब्रह्मणस्पति जिस कारण जानने योग्य हविर द्रव्य के साधन से इंद्र देवों के समीप जाता है उस साधन से हमें राज्य प्राप्त के लिए उत्साहित कर भाषार्थ हे राजन शत्रुओं को चारों तरफ से घेर कर हमारी जो शत्रुओं की सेनाएं हैं उनको पराजित कर जो हमसे युद्ध करने की कामना करते हैं उनको भी पराभूत कर और जो हमसे इसप्रधा द्वेष करते हैं उनको अभिभूत कर भासारथ हे राजन तेजस्वि सविता देव तुझे राष्ट्र प्राप्त कराएं सोम भी तथा सभी प्राणी मात्र तुझे राष्ट्र प्राप्त के लिए सहाय करें जिससे तू सर्व सत्ताधारी होगा भासारथ जिस हविर द्रव्य साधन से इंद्र कार्य करने में समर्थ धनवान यशस्वी एवं श्रेष्ठ हुआ वह यहा हवी मैंने तैयार किया है हे देवों इस कारण ही मैं शत्रु रहित हुआ हूं भाषार्थ शत्रुओं का नाशक मैं शत्रु रहित हुआ हूं राष्ट्र प्राप्त करके विशेष रूप से शत्रुओं को पराभूत करने वाला हुआ हूं जिससे मैं इन सभी प्राणियों तथा प्रजाओं का स्वामी हुआ हूं पंचसप्ततर शततम सूक्तम भाषार्थ हे सोम निचोड़ने वाले पत्थरों तुम्हें सविता देव अपने सामर्थ्य से सोम निचोड़ने के लिए प्रेरित करें तुम अभिषेक के स्थान पर अपने कार्य में नियुक्त होओ तथा सोम रस निचोड़ो भासार्थ हे पत्थरों दुख कारिणी प्रजा को हमसे दूर करो दुर्मति को दूर करो सुखदाई औषधियों के तुल्य गायों को हमें प्रदान करो भासार्थ प्रीत युक्त और आपस में मिलकर स्थित पाषाण ऊपर नामक पत्थर की चारों तरफ विशेष शोभित होते हैं वे रसवर्धक सोम में बल बढ़ाने वाले मद को प्रदान करते हैं भासार्थ हे पत्थरों सविता देव सोम रस निचोड़ने वाले यज्ञकर्ता यजमान के लिए तुम्हें स्वसामर्थ्य से धर्मानुसार सोम अभिषेक करने के लिए प्रेरित करें शत सप्तोत्तर शततम सुक्तम भासार्थ ऋभु के पुत्र घोर संग्राम करने के लिए जोर से यश प्राप्त के लिए निकले वे विश्वाधार ऋभु जैसे बछड़े अपनी दुग्धवती माता गाय का दूध पीते हैं वैसे ही पृथ्वी माता को प्राप्त होते हैं भाषार्थ हे तोता दिव्य गुण जगत के सभी पदार्थों को जानने वाले अग्नि की उपासना करो क्योंकि वह अपने दिव्य बुद्धि से हमारे हव्य पदार्थों को विधिवत देवताओं के पास पहुंचाता है भासार्थ यह अग्नि वही है जो देवताओं के समीप जाता है यह देवताओं का आहवाता है इसे आहवनीय आदि यज्ञों के लिए विशेष रूप से ले जाया जाता है जो रथ की भांति देदीप्यमान दिखाई देता है और ऋतिक यजमान आदिकों से घिरा हुआ अपने सौ सामर्थ्य से सम्यक रूप से देवों का यजन करना जानता है भाषार्थ यह अग्नि अमृत की भांति ही मानव के निमित्त उत्पन्न भय से हमारी रक्षा करता है यह बलवान से भी बलवान है विधाता ने जीव के जीवन दान के लिए इसको बनाया है सप्त सप्त उत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ उपाार्थ रहित परमेश्वर की माया से प्रज्ञा से व्याप्त सूर्य को विद्वान जन हृदयस्थ मन से जानते हैं शांतदर्शी ज्ञानी सूर्यमंडल के मध्य में उसे विशेष रूप से अवलोकन करते हैं उसमें स्थित परब्रह्म को जानते हैं तथा विधाता के उपासक वे सूर्यमंडल की परम धाम पाने की कामना करते हैं भासार्थ सूर्यवेद रूपी वाणी ज्ञान युक्त मन से धारण करता है उसको ही शरीर में वर्तमान प्राण वायु उच्चारित करता है प्रेरित करता है तेजस्वी स्वर्गीय सुखदायक तथा बुद्ध की अधिश्वरीय वाणी की यज्ञ के स्थान में बुद्धिमान विद्वान श्रेष्ठ प्रकार से सुरक्षित करते हैं भाषार्थ संपूर्ण प्राणियों के पालक आदित्य सूर्य को ऊंचे स्थान पर से नीचे जाता हुआ वा नाश होता हुआ मैं कभी नहीं देखता हूं वह कभी पास और कभी दूर मार्गों से भ्रमण करता है वह महान दिशाओं एवं उपदिशाओं को अपने प्रकाश से उज्जवल करता हुआ लोकों में बार-बार आता जाता है अष्ट सप्तोत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ उस विख्यात बलवान देवों से सोम लाने के लिए प्रेरित सामर्थ्यवान युद्ध में रथों को जीतने वाले कभी नष्ट न होने वाले आयुधों से सुसज्जित शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने वाले तथा शीघ्रगामी त्राक्ष गरुड़ को कल्याण प्राप्त के लिए इस कार्य में बुलाते हैं भाषार्थ इंद्र की भाति गरुड़ के दान को बार-बार आवाहित करने वाले हम कल्याण के लिए दुर्गम सागर को पार करने के लिए जिस प्रकार नौका का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार विपत्ति दुख से पार होने के लिए तेरे दान पर हम अवलंबित हैं हे विस्तृत विशाल गंभीर एवं प्रख्यात द्यावा पृथ्वी तुम्हारे तारछ के आते और जाते समय हम नष्ट न हों भासार्थ जो तार्च से भी शीघ्र ही अपने बल से सूर्य जैसे अपने तेज से वृष्टिका विस्तार करता है वैसी ही पंचजंत तथा जल का निर्माण करता है इसकी गति सहस्त्रों सैकड़ों धनों को देने वाली है बाण के लक्ष्य में संलग्न होने की भांति इसकी गति को कोई को नहीं रोक सकते एको नाशित्त उत्तर शततम सुक्तम भासार्थ हे ऋतजों उठो प्रत्येक ऋतु में इंद्र के सेवनीय भाग की अवलोकन करो यदि वह भाग पक गया है तो इंद्र के लिए होम करो यदि वह नहीं पका है तो स्तोत्रों से प्रार्थना करो भाषार्थ हे इंद्र हवि पक हुआ है तू श्रेष्ठ रीति से शीघ्र आ सूर्य मार्ग के बीच में आ गया है म ध्यान न हो गया है मित्र ऋतृज विविध सोम आदि यज्ञ सामग्री सहित तेरी प्रतीक्षा करते हैं जैसे कुल के वंशज पुत्र विचरण करने वाले गृहपति की राह देखते हैं भाषार्थ गाय के स्तन में दुग्ध रूप हवि पक हुआ है ऐसी मेरी धारणा है फिर अग्नि में भी पक हुआ है इसलिए वह श्रेष्ठ रीति से पकाया गया है ऐसे मैं मानता हूं अतः वह हवि बहुत श्रेष्ठ तथा नमीन रूप का है हे वज्रधर अनेक पराक्रम करने वाले इंद्र प्रसन्न होकर तू मध्यानंद के यज्ञ में अर्पित किए सोम रूप हविका पान कर अश्चित्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे बहुस्तुत इंद्र तू शत्रुओं को पराभूत करता है तेरा सामर्थ्य उत्तम है यहां तेरा दान हमें प्राप्त हो इसलिए तू दाएं हाथ से अनेक प्रकार के धनु को दे तू धन संपन्न नदियों का स्वामी है भाषार्थ हे इंद्र फुत्सित विचरण करने वाले तथा पर्वत निवासी सिंह की भांति तू भयंकर है वह तू बहुत दूर प्रदेश से जो लोक में भी आ बहुत वेगवान एवं तीक्ष्ण वज्र को श्रेष्ठ रीति से तीक्ष्ण करके हमारे शत्रुओं का नाश कर और युद्धहेक हिंसक को दूर कर भासारथ हे इंद्र सुंदर संरक्षक एवं स्तुत्य तेज को बल को लेकर उत्पन्न हुआ है हे काम पूरक हम मानवों के साथ शत्रुत्व करने वाले लोगों को तू दूर कर तुमने देवों के लिए इस तीन स्वर्ग का निर्माण किया है एकाषित तुक्तर शततम सुक्तम भाषार्थ जिसका नाम प्रथ तथा सौ प्रथ थे उनमें उसे वशिष्ठ ने अनुष्टुप् छंद से हवि को अर्पित किया वह हवि प्रदान करने का उपयुक्त साधन रथंतर नाम का साम है वह वशिष्ठ के भाता तेजस्त्री सविता एवं विष्णु से प्राप्त किया था भासार्थ उन धाता आदियों ने जो यज्ञ का परम आधार और गुप्त था तथा जो विहत् शाम नामक तेजस्वी सबसे परे स्थित है उसे पाया था यह विहत् शाम धाता तेजस्वी सविता विष्णु एवं अग्नि से भरतवाज ने प्राप्त किया था भासार्थ उन तेजस्वी धाता आदियों ने मुख्य श्रेष्ठ देवों के हवि प्राप्त करने योग्य साधन धर्म यजुर्वेदी मंत्र परम ज्ञान को मन से प्राप्त किया था इस प्रकार उस धर्म को धाता तेजस्वि सविता विष्णु एवं सूर्य से वे प्राप्त करते हैं द्वयश्चित्तोत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ दुखों संकटों को दूर करने वाले बृहस्पति पापों का नाश करें और वह हमसे दुष्टता करने वाले हम पर पाप का संदेह लेने वाले मानव को दूर करने के लिए तेजस्वी शस्त्र का उपयोग करें वह अमंगल को नष्ट करें वह दुष्ट बुद्धि को नष्ट करें अनंतर वह यजमान को रोग निवारण करें तथा उसके भय का नाश करें